अधी, अधी है ना? देखो इसके पहले पूर्व पक्ष ने क्या कह दिया था कि मोक्ष नित्य है उसको तो करना नहीं ना फिर क्या बताया था उसने नित्य कर्मो का अनुष्ठान करने से प्रत्यु की प्राप्ति नहीं होगी नित्य कर्म का अनुष्ठान ना करने से प्रत्युय होता है तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से प्रत्यु की प्राप्ति नहीं होगी और निषिद्ध कर्मो के न करने से अनिष्ट शरीर जैसे पशु शरीर और नरक शरीर की प्राप्ति नहीं होगी और क्या है कि काम में कर्मों के छोड़ने से इष्ट शरीर जो है ना जैसे कि देव शरीर मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होगी ये तो इस प्रकार इन शरीरों की प्राप्ति नहीं होगी और वर्तमान शरीर को देने वाला जो कर्म है उसका क्या है उपभोग से छ हो जाएगा फल उपभोग से छ हो जाएगा फल क्या सुख दुख उससे छ हो जाएगा और उसने राग राग द्वेष कहीं किया नहीं यदि रागव द्वेष करता तो फिर क्या है कि उसकी कर्मों में प्रवृत्ति होती और फिर क्या होता उसके अनुसार जन्म होता या तो राग द्वेष पड़े हैं तो फिर उसके अनुसार कर्म करने के लिए क्या होता जन्म होता फल भोगने के लिए जन्म होता तो राग आदि उसने किया ही नहीं है इसलिए क्या होगा कि देर की उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है तो तो फिर क्या होगा फिर क्या रहेगा आत्मा की स्वरूप में स्थिति होगी या आत्मा का प्रसंगानुसार अर्थ है क्या मुख्य है ना कि बात मुमुक्षु की मुमुक् की अपने स्वरूप में स्थिति की आ, आत्मा तो अपने स्वरूप में हमेशा स्थित है ही है ना मुमुक्षु चेतन है ना जो साधन करने वाला है ना जो ज्ञानी है तो यहाँ पर आत्मना कर्म करने मुक्ु करेंगे मुमुक्षु की अपने स्वरूप में स्थिति ही केवल है अच्छा और आत्मा की स्वरूप में स्थिति रहते ही है वो तो क्या है की इंद्रिया आदि के द्वारा बहिर्मु जीव हो जाता है ना तो अपने स्वरूप में स्थिति ही कई बल्य है इस प्रकार बिना प्रश्न के ही कई बल्य सिद्ध है ये पूर्व पक्षी ने कहा तो इस पर सिद्धांती बताता कि ये कहना चाहता है ध्यान देना कि अभी देखेंगे वर्तमान शरीर के आरम्भ कर्म आए ना ये सब बताया ना उसने वर्तमान शरीर के आरंभक कर्मों को कहा गया वर्तमान शरीर के आरम्भक कर्म कौन होते हैं प्रारम्भ कर्म कौन से होते हैं लेकिन कुछ संचित कर्म भी होते हैं जिन्होंने अभी फल लेना आरम्भ नहीं किया है पूर्व पक्षी ने उसके विषय में तो कुछ नहीं कहा जैसे ध्यान देना प्रारब्ध कर्म में फलस्प्रूफ क्या प्राप्त होता है शरीर जाति आयु और भोग मतलब जन्म आयु और भोग ये किससे प्राप्त होता है प्रारब्ब कर्मानुसार देखिए कोई बालक उत्पन्न होते ही मर गया ऐसा देखा जाता है ना उसने कोई कर्म किया नहीं किया यदि प्रारब्ध एक ही शरीर का जनक होता तब तो उसको मुक्त हो जाना चाहिए यदि प्रारब्ध एक ही शरीर का जनक होता है तो उस बालक को मुक्त हो जाना चाहिए पर ऐसा होता है क्या मुक्त हो जाएगा क्या क्या होगा उसके और भी जन्म होंगे ना इससे क्या सिद्ध होता है ना कि प्रारब्ध से अतिरिक्त क्या है संचित कर्म है उन सचित संचित कर्मों में से ही कुछ कर्म का फल भोगने के लिए क्या मिलता है प्रारब्ध है न बताइए जैसे की मनुष्य एक मनुष्य शरीर से जो किया जाता है उसका कई युद्धों में फल भोगा जाता है तो संचित कर्म पड़े रहते हैं आगामी अगले जन मतलब भी कोई व्यक्ति का मरण काल आ गया तो जीवन पर्यंत उसने जितने कर्म किए हैं तो त्वरित सभी कर्मों की स्मृति आ जाती है और जिन कर्मों को लेकर के अगला जन्म होना है अंतिम समय में वही रुक जाएगा वही रुक जाएगी मृत्यु अगला जन्म हो जाएगा तो उन कर्मों को लेकर अगला जन्म हुआ और बहुत सारे कर्म संचित कोटि में पड़े हुए हैं ना तो संचित से क्या है फिर आदि प्रारंभ से यार हो जाएगा ये समझेंगे तो यहाँ पर वर्तमान शरीर के आरम्भ कर्मों का फलो भोग से होने पर यह कहा ना पूर्व पक्षी नहीं। लेकिन संचित को तो नहीं कहा ना मतलब नहीं किया है पंक्ति लगाएंगे अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृत स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति लक्षण अनारब्ध कार्य से, से, अनारब से जि, जिन्होंने अपना कार्य आरंभ नहीं किया है कर्मो का कार्य क्या है आपका कर्मों का कार्य कार्य का मतलब फल कौन सा फल सुख दुख है ना तो जिनों ने अपना कार्य मतलब जिन कर्मों ने अपना कार्य आरंभ नहीं किया है या जिन कर्मों ने फल देना आरम्भ कार्य क्या फल तो अनारब्ध कार्य से कार्य करना ये जिन कर्मों ने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति रूप फल वाले स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति रूप फल वाले अतीत अनेक जन्मो में किए गए अतिक्रांत अनेक पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का उपभोग संभव होने से उपभोग वो वर्तमान शरीर से सबका उपभोग संभव होगा तो उपभोग संभव न होने से उनके क्षय का अभाव होगा उन कर्मों का क्षय नहीं हो पाएगा जब उन कर्मों का क्षय नहीं हो पाएगा तो क्या होगा उनको भोगने के लिए आगामी जन्म होगा तो जब आगामी जन्म होगा इस प्रकार बिना ज्ञान के केवल हो सकता है क्या बिना यत्न के केवल नहीं हो सकता है जो पूर्व पक्षी ने कहा ना अप्रत केवल जन्म तो वो बात उचित नहीं है पंक्ति दोबारा लगाएंगे अनारब्ध कार्य से जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति रूप फल वाले पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का वर्तमान शरीर के द्वारा उपभोग संभव न होने से उनके क्षय का अभाव है उनका क्षय नहीं होगा इसलिए उनको भोगने के लिए अगला जन्म होगा तो इस प्रकार जन्म की जन्म की परंपरा चलेगी और जब भी कई बल होगा तो ज्ञान से होगा बिना यत्न के कई नहीं होगा ऐसा जो है ये सिद्धांति ने कहा किसने कहा ये सिद्धांति ने कहा ऐसा सिद्धांति का अभिप्राय है न मतलब ऐसा नहीं कहना कौन कहता है पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी कहता ऐसा नहीं कहना उसने क्या कहा है है ना नहीं होता था उपभोगी तो कहना चाहेगा उनका भी हो जाएगा वर्तमान शरीर से ही क्या होगा उनका हो जाएगा तो आगे कोई कर्म शेष न बचने से बिना व्यक्ति के लिए सिद्ध हो जाएगा तो उनका छय कैसे हो जाएगा तो बताते हैं नित्य कर्म अनुष्ठान आया से दुखो से नित्य कर्म के अनुष्ठान नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम का है परिश्रम नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाले परिश्रम रूप दुख भोग को परिश्रम रूप, रूप क्या है दुख परिश्रम से दुख होता है इसलिए परिश्रम रूप दुख कह दिया है न आया से दुख होता है इसलिए आयास को क्या कह दिया दुख नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले आयास रूप दुख भोग आयास रूप दुख भोग को उन कर्मों का फल भोग माना जा सकता है या उन कर्मों का फल भोग हो सकता है किन कर्मों का फल भोग है? जो बताया ना अति अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृत से और अनारब्ध कार्य से जिसको फैले कहा गया था जिन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया ऐसे स्वर्ग नरक की प्राप्ति रूप ऐसे स्वर्ग नर का प्राप्ति रूप फल वाले पूर्व के अनेक जन्मों के कर्मों का दोबारा लगाएंगे ना ऐसे नहीं कहना क्योंकि तो नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख भोग नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भोग का उन कर्मों का परिश्रम रूप दुख भोग उन कर्मों का फल भोग हो सकता है उन कर्मों का फलभोग पंक्ति लगेंगे क्योंकि ऐसा नहीं कहना क्योंकि नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाले परिश्रम रूप दुख भोग परिश्रम रूप दुख भोग उन कर्मों का फल भोग हो सकता है उन कर्मों का फल भोग हो सकता है नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख भोग का उन कर्मों का फल फलभोग होना संभव है लग गया उन कर्मों का फल भोग क्या हो गया नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख तो उन कर्मों का फल भोग हो जाएगा तो उनका भी इस प्रकार क्या हो जाएगा छय हो जाएगा तो बिना यत्न के कई बल्ले हो जाएगा ऐसा पूर्व कहना चाहता है वास मतलब अथवा कुछ और बात कहना चाहता है दूसरा दूसरे तरीके से अथवा नित्य कर्म प्रायित की तरह पूर्व में पूर्वोपात है ना कि पूर्व में किए गए अथवा प्रायश्चित के समान नित्य कर्म पूर्व में किए पूर गए पाप के छ के लिए है मतलब ना ऐसा नहीं कहना तो ये हेतु बताना है क्यूँकी तो उपत्ते पंचमी थी ना इसी प्रकार दूरी क्षय यहाँ भी पंचमी है क्योंकि नित्य कर्म प्रायित के समान पूर्व में किए गए पाप के छह के लिए है नित्य कर्म प्रायित के समान पूर्व में किए गए पाप के छह के लिए है जैसे प्रायश्चित पाप के छोटे प्रायश्चित पापक छ के लिए होता है वैसे नित्य कर्म भी किसके लिए है पाप अय के लिए है तो क्या है कि जो जो पाप कर्म है ना पहले के जिनको लिए वो जो जो कहा था ना बाबा पाप पहले के लिए हैं वो क्या है कि नित्य कर्मों से क्षीर्ण हो जाएंगे नित्य कर्मों से क्षीर्ण हो जाएंगे पाप कर्म तो वो क्षीर्ण हो जाएंगे तो बिना के कई हो जाएगा लग अथवा नित्य कर्म क्योंकि प्रश्चित के समान नित्य कर्म पूर्व में कहे गए पाप के लिए है ना या नित्य कर्मों का प्रायश्चित के समान नित्य कर्मों का पूर्व में किए गए पापक हेतु है या प्रयोजन पापकक्षा कर लेना जो सृष्टि लगाएंगे तो ये नित्य कर्मों का पूर्व में किए गए पापक क्षय रूप प्रयोजन है लग गया तो नित्य कर्मो से क्षीर्ण हो जाएंगे और क्या आरब्धा नाम कर्म नाम प्रारब्ध कर्मो का और मतलब जिन्होंने फल लेना आरंभ कर दिया है और प्रारब्ध कर्मों की उपभोग से ही क्षीणता होने के कारण और प्रारब्ध कर्मों की उपभोग से ही क्षीणता होने के कारण या प्रार्भ करवा कर्म नाम अनारंभ और नूतन कर्मो का आरम्भ न करने पर जब तो नूतन कर्म करेंगे नहीं प्रारब्ध भोग क्षीण हो जाएगा क्या अपूर्वा नाम कर्म नाम और नूतन कर्मों का आरम्भ न करने पर कैवल्यम अयत्न सिद्धम कवल बिना यत्न के दो जाता है है है ये ये हो गया है ना ना ना से से जो आया था उसका दो प्रकार से समाधान दिया क्योंकि पंचमी अच्छा किसने कहा कहा पूर्व पक्षी ने कहा। तो बिना यत्न के लो जाएगा अर्थात ज्ञान के बिना कई बल लो जाएगा न से सिद्धांती कहता ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना देखना तमयोगी नान्या पंथा विद्य तम एव उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु मत मृत्यु का अतिक्रमण करता है उस परमात्मा को जानकर ही उस परमात्मा के ज्ञान से ही मृत्यु अति एति मृत्यु का अतिक्रमण करता है अर्थात मुक्त हो जाता है अयनाय अन्य पंथा न विद्यते मोक्ष के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य पंथा न विद्यते अन्य मार्ग नहीं तो मार्ग क्या है उसका ज्ञान तो ज्ञान से ही मोक्ष होगा और जैसा पूर्व पक्षी कहता है बिना यत्न के रो पाएगा क्या ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि तमे विद में तुम्हें नान्या पंथा विद्य तेना इस प्रकार विद्या से अन्य मार्ग मोक्ष विद्या से अन्य मार्ग मोक्ष के लिए नहीं है लगाइए इस प्रकार मोक्ष के लिए विद्या से अन्य मार्ग नहीं है ऐसा श्रुति कहती है लग मतलब ऐसा नहीं कहना क्यूँकी हेतु है ना यही श्रुति पंचमी ना ऐसा नहीं ना क्योंकि तुम्हें में तीन अन्य हैं ना इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या से अन्य मार्ग नहीं है ऐसा कहती तो बिना यत्न नहीं होगा ज्ञान हो और श्वेता मानवा तदा देव अविद्या दुख से अंतो भविष्य यदा चर्मवद आकाशो वेष्य मानवाह तदा देव अभिज्ञाया दुख से अंतो भविष्य की मतलब परमात्मा के ज्ञान परमात्मा के ज्ञान के बिना मुक्ति कब होगी इस प्रश्न का उत्तर वहां दिया गया है जब भी मनुष्य चमड़े के समान आकाश को लपेट लेगा चमड़े को इसे लपेटते हैं ना तो चमड़े के समान जब आकाश को लपेट लेगा तब तो परमात्मा को जाने बिना मुक्ति हो जाएगी तो ऐसा लपेटा जा सकता है क्या इसका क्या मतलब है परमात्मा के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है तो भाई ना ऐसा नहीं कहना इसमें एक हेतु हो गया ना इसी श्रोते हैं अब दूसरा हेतु है हेतु है इसको कैसे पता चलेगा पंचमी या तृतीया से तृतीयाचनम हेतु कि देखना चमड़े के समान आकाश को लेटना असंभव होने के कारण असंभव है ना ऐसा लगाना जिस प्रकार अच्छा असंभव यही है कि उसमें सब कल्याण कला पुस्तक में चर्मवद आकाश वेष्ट असंभव अभिशो मोक्षे जिस प्रकार चमड़ी के समान आकाश को लपेटना असंभव है उसी प्रकार अज्ञानी को उसी प्रकार अज्ञानी को मोक्ष का असंभव बताने वाली सुर्ती है या उसी प्रकार अज्ञानी के लिए मोक्ष की असंभावना बताने वाली सूक्ति है पंचमी है ना ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि जिस प्रकार चमड़े के समान आकाश को लेटना ले असंभव है उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को मोक्ष की असंभावना बताने वाली सूक्ति है दूसरा हेतु हो गया तीसरा और है पुराण स्मृति ये भी पंचमी है ना कि ज्ञान से कई बल क्या ज्ञान कई बल ने माप न और ज्ञान से कई बल की प्राप्ति होती है ऐसा पुराण और स्मृतियाँ कहती है सुर्खी तो कहती ही है सुर्खी तो बता दिया ना दो सुर्खी प्रमाण हो गए अब पुराण और स्मृति को भी बताते रहे हैं समझ यही बात यही बात पुराण और स्मृति में भी कही गई है ज्ञान से केवल प्रच्छा प्रत्याद केवल बल्त होते और ज्ञान से केवल प्राप्त होता है ऐसा पुराण और स्मृति कहती है लग गया तीन हेतु हो गए ना ऐसा नहीं कहना तीन प्रकार से काटा है और भी सिद्धांति चल रहा है अनारब्ध फलानाम पुण्य नाम कर्मणाम और अनारब्ध फलानाम की जिन्होंने अपना फल देना आरम्भ नहीं किया है जिन्होंने अपना फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे पूर्ण कर्मो कर्मों का छह होने से या पूर्ण कर्मों का जिन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे पूर्ण कर्मों का विनाश संभव न होने से या भी ये पंचमी है ना तो ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि क्यों चतुर्थेतु हो गया अनु जो ना उपर कहा है क्योंकि जिन्होंने फल देना आरम्भ नहीं किया ऐसे पूर्ण कर्मों का छव नहीं है पूर्ण कर्मों का छह संभव नहीं है अब ध्यान देना ये जो पूर्व पक्षी ने बाई तरफ कहा था ना क्या था नित्य कर्म अनुष्ठाना ना तो दुख भोग ये जो है कर्मों का फल होगा क्या नहीं होगा तो फिर क्या है और फिर क्या था प्राय पूर्वो पाठ दूरित अर्थत्वा दूरित है ना पाप तो वहां पर क्या पूर्ण कर्मो के छ की कोई बात आई तो पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं होगा तो उसको भोगने के लिए सभी प्राप्त होगा मुक्ति कैसे हो जाएगी बिना ज्ञान के ये मतलब है कि पूर्ण कर्मों का उल्लेख ही नहीं किया पूर्व पक्षी ने अब देखना पंक्ति लगेगी जिन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे पूर्ण कर्मों का क्षय पूर्ण कर्मों का क्षय संभव नहीं है इसके ज्ञान के बिना अच्छा यथा पूर्वोपाता नाम जैसे पूर्व में किए गए अनारो फ है ना जिस प्रकार जिन्हों फल देना आरम्भ नहीं किया है ऐसा पूर्व में किए गए पाप पाप कर्मों का कर्मों की संभावना होती है पाप कर्मों की संभावना होती है लग गया यथाकर जिस प्रकार जिन्होंने फल देना आरम्भ नहीं किया है ऐसे पूर्व में किए गए संचित पाप कर्मों की संभावना होती है फल देना आरम्भ नहीं किया वो कौन होंगे संचित जिन्होंने जिस प्रकार जिन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया ऐसे पूर्व में किए गए संचित पाप कर्मों की संभावना होती है तथा तो अनारब्ध भी फलान पुण्याना उसी प्रकार अनारब्ध फलान पुण्यानाम कर्म नाम, नाम या भी कर लेना उसी प्रकार जिन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे संचित पूर्ण कर्मो की भी संभावना होती है संचित पूर्ण कर्मों की भी संभावना होती है लग जिन्होंने फल देना आरम्भ नहीं किया इसे संचित पूर्ण कर्मों की भी संभावना होती है तो पुण्य कर्मो का क्षीर्ण होने की बात तो पूर्व पक्षी ने नहीं कही क्या तेसाउंतरम अकृत क्षयत्तौंतर को न को उत्पन्न न करके या देयांतर को उत्पन्न किए बिना क्षीण उनके क्षीणता की असिधि होने से लग गया क्या देयांतरम अकृत्वा और नई देखो दिए बिना नई देखो दिए बिना उनका क्षय संभव न होने पर उनका क्षय संभव न होने पर मोक्ष की असिद्धि होती है मोक्ष की हाँ तो बिना यत्न से कई बल होगा नहीं होगा आगे देखेंगे नित्यानाम से कर्म पूर्ण लोक फल श्रुते है और नित्य कर्मों का पूर्ण लोक की प्राप्ति रूप फल श्रुति में पूर्ण लोक की प्राप्ति रूप फल सुना जाता है सुना जाता है कहना क्योंकि आगे स्मृति आई उद्धित है श्रुति नहीं स्मृति क्या नित्यान कर्म और नित्य कर्मों का पूर्णलोक लोकी प्राप्ति रूप फल सुना जाता है क्या फल है उसका पूर्ण लोकी प्राप्ति निष्काम भाव से किया गया तब तो अंता नैर्मल्य फल है और नहीं तो पूर्ण प्राप्ति नित्य कर्मों का पूर्णलोक लोकी प्राप्ति रूप फल सुना जाता है ये आप स्तम्भ स्मृति है पूर्ण उद्धत नहीं है छुटगी हाँ हाँ तो बोलना चाहिए धर्माधर्म है तुम आम पैसा लगाएंगे क्या धर्मा धर्म हेतु नाम रागद्व हुआ नाम अन्यत्र आत्मज्ञाना तो छेदानुपत्ते है लगाएंगे क्या और धर्मा धर्म के कारण रागद्वेष है ना राग के कारण व्यक्ति क्या करता है धर्म और द्वेष के कारण क्या करता है राग द्वेश के कारण ही व्यक्ति धर्माधर्म करता है समझ लेना धर्माधर्म किस कारण करता है हाँ द्वेष हुआ तो किसी को मारने के लिए व्यक्ति ने कोई अभिचार कर दिया है ना और कर दिया द्वेश समझ लेना क्या धर्माधर्म हेतु नाम और धर्माधर्म के कारण रागवेष मोह का आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान के बिना उच्छेद होगा और रागद्व मोह किसके हेतु है धर्म धर्म के क्या धर्मा हेतु नाम और धर्मा धर्म के हेतु रागद्व और मोह का आत्म ज्ञान के बिना उच्छेद संभव न होने से उच्छेद मतलब और धर्मा धर्म के तुम रागद्वेश मोह का आत्म के बिना उच्छेद संभव ना होने के कारण किसका उच्छेद संभव नहीं होगा ए? ए? पंती के बोलो किसका उच्छेदानुपत्य का संबंध किसके साथ है रागद्वेश हाँ रागद्वेश मोह का जब उच्छेद नहीं होगा तो रागद्वेश मोह के कारण क्या होता है बोलो तो फिर धर्मा धर्म का उच्छेद हो पाएगा तो वही है उच्छेदानुपत्य कर उच्छेद न होने से धर्म धर्म के उद्योग का उच्छेद नहीं है पंक्ति ना क्या और धर्म धर्म के हेतु रागव द्वेश मोह का आत्म के बिना आत्मज्ञान अन्यत्र आत्म आत्मज्ञान के बिना उच्छेद संभव ना होने से रागद्वेशम का उच्छेद संभव नहीं है तुमकी जब रागद्वेश मोह का ही उच्छेद नहीं होगा तो रागद्वेश मोह के कार्य धर्माधर्म का भी उच्छेद तो धर्मा धर्म में का हेतु रागव द्वेश मोह तीनों केवल नहीं बल्कि और ठीक है अब देखेंगे रागव और नित्य कर्मों का पूर्ण लोक प्राप्ति रूप फल सुना जाता है स्वकर्म निष्ठा वर्ण आश्रम चा मतलब स्वधर्म निष्ठ स्वकर्मनिष्ठ मतलब अपने करो में लगे हुए वर्ण और आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति पूर्ण लोक को प्राप्त करते हैं ऐसा पूरी उत्त नहीं किया अपने में लगे हुए वर्ण और आश्रम का पालन करने वाले महापुरुष से पूर्ण लोक को प्राप्त करते हैं। अच्छा जी, क्या लगाया है? ठीक है इत्यादि स्मृत क्या और इत्यादि स्मृतियों के अनुसार कर्मक्षय क्षया अनुप करते है कि के की कर्म कर्म कर्मक्षय की प्रसिद्धि है इत्यादि स्मृति के अनुसार नित्य कर्मों का बिना नित्य कर्मों का ज्ञान के बिना अच्छा असिद्ध है नित्य कर्मों का ज्ञान के बिना अच्छा असिद्ध है तो फॉर दिखाना कोई आनंद के लिए यहाँ क्या लिखते हैं एक मिनट कहाँ पर है यही एक मिनट ठीक है ठीक है यह अच्छा लगा दिया है ना इसलिए श्रुति स्मृति दोनों लेना क्योंकि इत्यादि चा चाह कहा है ना चा के कारण तो ऐसा आता है ना कर्मणा पितृलोका ऐसा आता है ना कर्मणा कि कर्मों से पित्री लोक प्राप्त होता है मतलब कर्मों से पूर्ण लोक प्राप्त होता है तो दोबारा लगाइए आ गया ना इत्यादि स्मृति है चा, चा। इसका मतलब वो श्रुति या स्मृति फिर ऐसा कहेंगे कि कर्मणा पितृलोका ऐसा जोड़ लेना कर्मणा पितृलोका ऐसा लगाएंगे और नित्य कर्मों का पूर्ण लोक की प्राप्ति रूप फल श्रुति में कहा गया है कि श्रुति में कर्मणा हाँ और कर्मणा पितृलो का इस प्रकार कर्मणा कर्मणा पितृलो का इस प्रकार नित्य कर्मों का पूर्ण लोक की प्राप्ति रूप फल सुना गया है तो श्रुति हो गई ना श्रुति और च्या इत्यादि स्मृति है ना च्या और अपने करु लगे हुए वर्ण और आश्रम का पालन करने वाले महापुरुष पूर्ण लोक को प्राप्त करते हैं इत्यादि स्मृति के अनुसार पूर्ण कर्म का क्षय असिद्ध है या पूर्ण कर्मों का क्षय सिद्ध नहीं होता है तो उनको भोगने के लिए जन्म होगा तो फिर ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है तू ये आहू किंतु जो लोग कहते हैं किंतु जो लोग कहते हैं क्या कहते हैं देखो नित्यानि कर्मानी दुग्ध रूप ऐसा ध्यान देंगे पूर्व कृत द्रवित कर्म फलम पूर्व में किए गए पाप कर्मों का फल है क्या नित्य कर्म क्यों तो नित्य कर्म क्या है दुख रूप है तो ऐसा पंक्ति लगाने के लिए ऐसा लगाना नित्यानाम कर्म नाम दुख रूपत्वाद नित्य कर्मों की दुख रूपता होने से नित्यानाम कर्मणाम का अध्ययन करके लगाएंगे क्या नित्यानाम कर्म नाम दुख रूपत्वाद नित्य कर्मों की दुख रूपता होने के कारण पूर्वकृत द्वित कर्म नाम पूर्व में किए गए पाप कर्मों का फल क्या है नित्य कर्म पाप कर्मो का फल क्या है जो पाप कर्मों का फल क्या होता है दुख और नित्य कर्मों के करने में दुख होता है तो क्या है कि वो भी किसका फल हो गए पाप कर्मों का करने में तो क्लेश ही है सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो किसको दुख होता है पापी लोगों को है ना जो कि क्या है कि सुख सुकृत मनुष्य है वो तो प्रसन्न होकर सब काम करते हैं ये काफी तो दुख होता है की कौन सुबह स्नान करेगा सुखते रहते पंक्ति लग जाएगी पंक्ति लगेगी ना ऐसा जो है ना वो मानते हैं कुंत जो पूर्व पक्षी ऐसा भी मान सकता है उनकी लगेगी कि कर्मणाम दुख रूपत्वात नित्य कर्मों की दुख रूपता होने के कारण पूर्व पूर्वकृत द्वित कर्मणाम नित्यानी पूर्व में किए गए पाप कर्मों का फल नित्य कर्म है या नित्य कर्म पूर्व में किए गए पाप कर्मो का ही फल है यह ना? नाम स्वरूप विश्रेकि अन्य फलम ना किन्तु तेसाम कर्त नित्याम कर्म नाम किन्तु नित्य कर्मो का उनके स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई फल नहीं है उनके नित्य कर्मों का उनके स्वरूप से अतिरिक्त अन्य फल नहीं है क्योंकि वो सुना नहीं गया है क्योंकि वो फल सुना नहीं गया है तथा जीवन आदि को निमित मानकर विधान किया गया है यावज जीवित अग्निवरम जुयात यावत जीवित अग्निहोत्र ज्ञायात की जब तक जिये अग्निहोत्र होम करे तो जीवन को निमित्त मानकर नित्य कर्मों का विधान किया गया है आदि से क्या है सामर्थ क्या है आपका मान लो क्या है कि उसमें क्या आएगी जब नेत्रहीन हो जाए तो करवाएगा पाएगा तो सामर्थ्य भी चाहिए कि जीवन आदि को निमित्त मान करके उनका विधान किया गया है इसका मतलब है जीवन पर्यंत करना है और कोई फल उनका नहीं है अन्य फलम ना अस्ति में दो हेतु है, है। अशुतत्वा और चाहे जीवन आदि निमित्ते विधान दो हेतु है, है ये जो है ना इति इति ये आहू ऐसा करेंगे क्या इती? ये अहू पर था ना ऐसा जो लोग कहते हैं ऐसा जो लोग कहते हैं तू कर्म है वही करेंगे जहाँ लिखा है तू नित्यानी कर्माणी ठीक है तू वही रहेगा इसी ये आहू ऐसा जो लोग कहते हैं ना करते उनका वो कहना उचित नहीं है क्योंकि अप्रिवृता नाम फल संभव बात कि जो कर्म में फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं वो फल दे सकते हैं क्या ऐसा नहीं कहना क्योंकि अप्रिवृत कर्मों का फल देना संभव नहीं है अप्रवृत कर्मों का फल देना संभव अप्रिवृत समझते हैं जिन्होंने फल देने में जो कर्म प्रवृत्त नहीं हुए जिन कर्मों की फल देने में प्रवृत्ति नहीं हुई उनको क्या कहेंगे अप्रवृत्त hey. कर्म ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि अप्रवृत कर्मों का फल देना असंभव है अप्रवृत्त कर्म अप्रिवृत नित्य कर्मों का अप्रवृत्त नित्य कर्मों का या अप्रिवृत्त पूर्ण कर्मो का है न फल देना असंभव है तथा दुख रूप फल विशेष की सिद्धि होती है दुख रूप फल विशेष की सिद्धि होती है की नित्य कर्मो का क्या है हाँ नित्य कर्मो का दुख रूप फल हो ये भी सिद्ध नहीं होता है और नित्य कर्मो के दुख रूप फल विशेष की सिद्धि नहीं होती है।, होती है आगे आएंगे अब देखेंगे और जो यद उत्तम यद उत्तम कर्मे कहा करेंगे इसी यद उत्तम वहां कर लेना बारे में पूर्व जन्म कृत पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल जाता है, लगा भोगाप कर्मो का फल भोग पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल क्या है तो तो दुख तो दुख हम बुझे थे दुख भोगा जाता है और दुख कैसा नित्य कर्मो के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख वही फल हो गया ना ये पहले कहा था ना पूर्व पक्षी ने कि पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म का फल क्या है नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख है। ये कहाँ कहा था ये ध्यान देंगे ये चार पेज पे नीचे कहा था ना नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुखो भोगत तत्तोत्ते है ये कहा था वही बात है उसका निराकरण यहाँ आ रहा है पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मो का फल नित्य कर्म नित के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख, दुख भोग जाता आई थी इसी पूर्व पक्षी ना यदतम ऐसा पूर्व पक्षी ने जो कहा था तर उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है तो देखेंगे तो कर्मो का फल क्या है नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप है? तो वो उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है ध्यान देना कि मरण काल में जो बीज अंकुरित होता है उसी से वृक्ष बनता है, है? जो बीज अंकुरित होता है उसी से क्या बनता है वृक्ष बनता है और वही फल देने में समर्थ होता है जो बीज अंकुरित होता है वही वृक्ष बनकर के फल देने में समर्थ होता है जो बीज अंकुरित ही नहीं होता है वो वृक्ष बनकर फल देने में समर्थ होगा तो उसी प्रकार क्या है कि जो मृत्यु काल में फल देने के लिए जो कर्म अंकुरित हो गया फल देने के लिए जो कर्म अंकुरित हो गया वही कर्म फल देगा वही कर्म फल देगा फल देने के लिए अंकुरित हो गया मतलब फल देने फल देने के लिए उन्मुख हो गया फल देने के लिए तैयार हो गया ऐसा ही करते क्योंकि क्योंकि मृत्यु काल में फल देने के लिए प्रवृत ना हुए अंकुरित मतलब ना हुए मतलब प्रवृत्त ना हुए क्योंकि मृत्यु काल में फल देने के लिए अंकुरित न हुए अंकुरित न हुए मतलब तैयार न हुए क्यूँकी मृत्यु काल में मृत्यु काल में वो बताए ना वो कर्म सामने रुक जाता है मृत्यु काल में तो उसको क्या कहते हैं वो अंकुरित हो गया आगे भल दे देगा अगले जन्म में ऐसा वो जो अंकुरित हुआ ना कर्म वो नूतन शरीर को उत्पन्न तो कराते फिर क्या देगा फल देगा क्योंकि मृत्यु काल में फल देने के लिए अंकुरित ना हुए या फल देने के लिए तैयार ना हुए कर्म का फल फल देने के लिए तैयार ना हुए कर्म का फल अन्य कर्म से आरम्भ हुए जन्म में भोगा जाता है अन्य कर्म से आरंभ हुए जन्म में होगा जाता है ये कहना उचित है क्या अन्य कर्म से आरंभ हुए जन्म में तो किस कर्म से आरंभ होता है जन्म कि जो कर्म अंकुरित हो गया मृत्यु काल में मृत्यु काल में कोई कर्म अंकुरित हो गया मतलब वो फल देने के लिए तैयार हो गया तो उसका फल भोग के लिए क्या है अगला जन्म मृत्यु काल में जो कर्म अंकुरित हो गया या मृत्यु काल में जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गया तो उससे क्या होगा अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में उसी कर्म का फल भोगा जाएगा जिसके कारण जन्म हुआ है आया, तो जन्म किसके कारण हुआ है मृत्यु काल में जो कर्म फल देने के लिए तैयार हुआ तो उससे हो गया जन्म और जन्म इससे हुआ है तो जो जो फल देने के लिए कर्म तैयार हुआ है तो उसका ही फल भोगा जाएगा अगले जन्म में तो जो फल देने के लिए कर्म तैयार नहीं हुआ है जो कर्म फल देने के लिए तैयार नहीं हुआ है तो उसका कर्म उसका तो फल भोगा जाएगा क्या अगर बात समझ यार जो मृत्यु काल में जो कर्म फल देने के लिए तैयार नहीं हुआ है तो अगले जन्म में उसका फल भोग जा सकता है क्या अब लगाइए पंक्ति ठीक करते क्योंकि मृत्यु काल में फल देने के लिए अंकुरित ना हुए मृत्यु काल में फल देने के लिए अंकुरित ना हुए कर्म का फल अन्य कर्म के द्वारा आरंभ हुए जन्म में भोगा जाता है इति न उत्पत्ति इति कर ऐसा मानना न उत्पत्ति कर ऐसा मानना युक्ति युक्त अथवा तो ऐसा मानने से संगति नहीं होती है अभी प्रयास में आ गया मरते समय कुछ कर्म में फल देने के लिए अंकुरित हो गए कुछ कर्म फल देने के लिए अंकुरित है। तो किसका फल होगा जाएगा अगले जन्म में और जो अंकुरित नहीं हुआ उसका फल नहीं भोगा जायेगा पंखे लगाइए लग गया अन्य मतलब यदि ऐसा ना माने तो अन्यथा क्या मतलब है यदि ऐसा ना माने तो स्वर्ग फलो भोग है कि स्वर्ग रूप फल के भोग के लिए स्वर्ग रूप फल के भोग के लिए अन्य स्वर्ग अन्यथा स्वर्ग स्वर्ग रूप फल के भोग के लिए अग्नि अग्निहोत्रादि शुभ कर्मों से आरंभ हुए जन्म में अग्नि अग्निहोत्रादि शुभ कर्मों से आरंभ हुआ जन्म तो वो जन्म में किसका फल भोगने के लिए होता है स्वर्ग फल को भोगने के लिए होता है स्वर्ग फल को भोगने के लिए हाँ अग्निओतरादि शुभ कर्मों से आरंभ हुआ जन्म किसको भोगने के लिए होता है स्वर्ग फल को भोगने के लिए होता है निषा मतलब यदि ऐसा न माने तो स्वर्ग फल को भोगने के लिए अग्निहोत्रादि शुभ कर्मों से आरंभ हुए जन्म में नरक कर्म का अर्थ है कि नरक के की नरक के कारण भूत नरक के कारण कर्मों के फल के भोग की असिधि नहीं होगी नरक के कारण कर्म जिन कर्मों के कारण क्या प्राप्त होता है नरक तो नरक के कारण कर्म के फल भोग उस जन्म में हो सकता है मतलब अग्नि उत्तरादि शुभ कर्मों से आरंभ हुआ जो जन्म है उसमें नरक के कारण कर्म के फल का भोग हो सकता है तो क्या होगा नरक के कारण कर्म के फल भोग की असिधि नरक के कारण क... नरक के कारण कर्म के फल भोग की क्या होगी असिद्धि तो ये असिद्धि तब हो पाएगी कब जब क्या होगा कि अन्य कर्मों से आरम्भ हुए शरीर में अन्य कर्म का फल भोगा जाए ऐसा माने तो हो पाएगा हाँ अन्यथा मतलब वैसा न मानने पर जैसा ऊपर कहा गया है तो स्वर्ग रूप फल को भोगने के लिए स्वर्ग रूप फल को भोगने के लिए अग्नि उतरा दी शुभ कर्मो से आरम्भ हुए जन्म में नरक के कारण कर्मो का फल भोग की असिधि नहीं होगी फिर असिद्धि हो पाएगी तो क्या हो जाएगा अग्नि उत्तराधिक शुभ कर्मों से आरंभ हुआ जो जन्म है उसमें नरक के कारण कर्मों का फल भी भोग जाए तो हो सकता है क्या हाँ इसलिए क्या मानना चाहिए कि जिन जो कर्म फल देने के लिए अंकुर नहीं हुए हैं उनका अगले जन्म में फल नहीं भोग से कोई समस्या और लेना मेरे विचार से तो स्पष्ट हो जाता है नस से तस् से ले लेना वो जो नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख है देखना जो पूर्व में था ना निकालिए जहाँ से पाठ आरंभ हुआ है ना नित्य से भोग कर्मानुष्ठान ये था न इसको बता रहे हैं कि क्या था नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भोग उन कर्मों का फल भोग हो सकता है ये था ना तो उसको बताते है ये से लेना है वही नित्य कर्मानुष्ठ आयास दुखो भोगस से क्या लेंगे तस्व से नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखो भोगस नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख, दुख भोग ये पाप जन्न, पाप पापजन्य पापजन्य पापजन्य दुख विशेष रूप फल नहीं हो सकता है पाप पापजन्य दुख विशेष रूप फल नहीं हो सकता है पाप पापजन क्या होता है दुख विशेष तो पाप जन्म दुख विशेष रूप फल नहीं हो सकता है किसका नित्य कर्म के अनुष्ठान में नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूपे दुख भोग का परिश्रम रूपे दुख भोग का परिश्रम रूपे दुख भोग परिश्रम रूपे दुख भोग ये पाप से होने वाला दुख विशेष रूप फल नहीं हो सकता है एक बार दोबारा लगाओ सबसे का क्या होगा नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख भोग परिश्रम रूप दुख, दुख, दुख भोग पाप से जन्म दुख विशेष रूप फल नहीं हो सकता है पाप से जन्म दुख विशेष रूप फल कौन नहीं हो सकता है नित्य कर्म दुख के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भोग नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला जो परिश्रम रूप दुख भोग है वो पाप से जन दुख विशेष रूप फल हो सकता है पाप से जन दुखे यदि पाप से जनता तो नित्य कर्म कोई करना चाहेगा क्या ने? नित्य कर्म करते उसमें दुख होगा यदि ये, ये मालूम हो जाए की पाप से जन्य दुख विशेष रूप फल है तो कोई करना चाहेगा पाप से जन्य काम तो कोई करेगा ही ये मतलब है यदि सस्ती भी बक्की लगाना है तो कैसा अनुवाद होगा नित्य कर्मों के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुग्ध भोग का पाप से जन्म दुख, दुख विशेष रूप फल नहीं हो सकता है या पाप से जन्म दुख विशेष रूप फल रूप होना नहीं हो सकता है ही करते क्योंकि ही करते क्योंकि भिन्न दुख साधन फलेशनेशु दुर्तेशु ही करते क्योंकि भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले दुख के, दुख के साधन रूप भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले अनेक दूरित होने पर या अनेक अनेक पापों की संभावना होने पर भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले अनेक पाप कर्मों की संभावना होने पर तो लगी क्योंकि ही करते क्योंकि भिन्न भिन्न दुख के साधन अनेक के पाप कर्मों की भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले क्या कहेंगे भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल <सञी Points> वाले अनेक पाप कर्मों की संभावना होने पर कितने पाप कर्म हो जाएंगे अनेक संभावना होने पर नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र फल की कल्पना करने पर नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र फल की कल्पना करने पर यह किसके फल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र फल की कल्पना करने पर तो ये किसका फल इन्होंने माना पाप कर्म का किसका फल माना ताकि नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र को पाप कर्म के फल की कल्पना करने पर दुख मात्र को पाप कर्म के फल की नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र फल को परिश्रम रूप दुख मात्र फल को या परिश्रम रूप दुख मात्र, मात्र को पाप कर्म का फल कल्पना करने पर नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र को पाप कर्म का फल की कल्पना करने पर या नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख मात्र पाप कर्म का फल है ऐसी कल्पना करने पर ये किसका फल है पाप कर्म का क्या ये नित्य कर्म के अनुष्ठान में नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख मात्र केवल इतना ही पाप कर्म का फल है तो ध्यान देना शीत उष्णादी द्वंदो को आप पाप कर्म का फल मान सकते हैं केवल इसी को माने तो मात्र लगाया है ना hum... तो क्या की शीत उष्णादी द्वंदों को आप पाप कर्म का फल मान सकते हैं hum... रोग को पाप का फल मान सकते हैं लगाइए द्वंद रोग आदि वा निमित्तम के शीत उष्ण आदि द्वंद तथा रोग आदि की पीड़ा से होने वाला पीड़ा से होने वाला दुख तो शीतोषणादी द्वंद तथा रोग आदि की बाधा बाधा करीतोषणादी द्वंद तथा रोग आदि की पीड़ा से होने वाला मतलब है।, तो है रोग भी बाधा है तो शीत उष्णादी द्वंद तथा रोग आदि की बाधा के कारण होने वाला दुख को उसके फल की कल्पना नहीं कर सकते हैं या दुख दुख उसका फल है ऐसी कल्पना नहीं कर सकते है पंक्ति दुबारा लगाएंगे जी कर भिन्न भिन्न दुख के भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले अनेक पाप कर्मों की संभावना होने पर, अनेक पाप कर्मों की तो पाप कर्म कैसे हैं ये भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले हैं तो भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले है एक ही प्रकार के दुख के साधन है क्या ये नहीं। हाँ तो जो भिन्न भिन्न दुख के साधन रूप फल वाले है तो इनका भिन्न भिन्न फल मानना चाहिए एक ही फल तो नहीं मानना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न के साधन रूप फल वाले अनेक पाप कर्मों की संभावना होने पर नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र को परिश्रम रूपे दुख मात्र को नित्य नित्य कर्मों के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र को पाप कर्म के फल है ऐसी कल्पना करने पर यह दुख मात्र नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख मात्र पाप कर्म का फल है ऐसी कल्पना करने पर सी तो सनादि द्वंद तथा रोग आदि बाधा के कारण होने वाला दुख मतलब द्वंद्व की बाधा के कारण होने वाला दुख तथा रोग आदि के बाधा के कारण होने वाला दुखी पाप दुख का फल है ऐसी कल्पना नहीं कर सकते ये करना पड़ेगा है ना द्वंद तथा रोग आदि की बाधा के कारण होने वाला दुख पाप का फल है ऐसी कल्पना नहीं कर सकते है जब वास्तव तो में पाप का ही फल है ना तो फिर ऐसी कल्पना नहीं कर पाएंगे कब कल्पना नहीं कर पाएंगे जब केवल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र को ही पाप का फल माना जाए अन्य को पाप का फल न माना जाए तो ये बताए और भी दोस्त देते है की नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्व में किए गए पाप का फल है ही मानता है नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्व में किए गए पाप का फल है और सिर से पत्थर को ढोना आदि सिर सिर से पत्थर को ढोने आदि से होने वाला दुख पूर्व पूर्वकृत दुरीत का फल नहीं है ये प्रश्न प्रश्नवाचक लगाना ये प्रश्न किया जा रहा है क्या नित्य कर्म के क्या नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्व में किए गए पाप का फल है सिर से पत्थर को ढोने आदि से होने वाला दुख पाप कर्म का फल नहीं है, तो है यह। जो की ये भी पाप कर्म का फल है कि नहीं है Yeshua. तो जैसा पूर्व पक्षी ने कहा तो वो बनेगा कि वही जो नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख भोग पाप कर्म का फल है वो कैसे बनेगा Quickly. नहीं बनेगा और जो ऐसी है सिद्धांति कहता है अप्रकृतम क्या इधम और यह अप्रासिक बात कही जाती है यह अप्रासिक बात कही जाती है क्या की नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल है नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख पूर्व में दिए गए पाप कर्म का फल है इतनी इदम अप्रकृत उच्चते इस प्रकार यह अप्रासंगिक बात कही जाती है हमकी लगेगी क्या नित्य कर्मानुष्ठान आया दुखम पूर्वकृत दुरीत कर्म फलम उचित अप्रकृत उच्य इस प्रकार यह अप्रासिक बात कही जाती है कथम मतलब कैसे या अप्रासिक बात कैसे है तो इसको समझाता है सिद्धांति अप्रसूत फल पूर्व कृत दुरीत क्षय न उपद्य प्रकृतम जिसने फल देना आरम्भ नहीं किया है ऐसे पूर्व में किए गए पाप का क्षय संभव नहीं जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐ, ऐसे फूर में किए गए पाप कर्म का क्षय संभव नहीं है यह प्रकरण है ऐसा प्रकरण है प्रकरण ऐसा है तरह से वहाँ प्रसूत फल से कर्मणा जिसने फल देना आरंभ कर दिया है ऐसे कर्म का फल नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख को आप कहते हैं परिश्रम रूप दुख को आप कहते हैं तो प्रसंग क्या है कि जिसने फल देना आरम्भ नहीं किया है ऐसे पूर्व में किए गए पाप का क्षय संभव नहीं है ये प्रकरण है ये क्या है ये प्रकरण है तो ध्यान देना अब ये यहाँ पर था ना क्या कहा था सिद्धांति ने अतिक्रांता अनेक जन्मांतर स्वर्ग नरक आदि प्राप्त लक्षण से अनारब्ध कार्य से अनारब्ध कार्य से कहा था ना जिसने फल देना आरम्भ नहीं किया है तो उसका उपभोक्त्य छाव ये कहा गया था और लेकिन उसने आप क्या कहेगी जिसने फल देना आरंभ कर दिया है और तो उस कर्म का फल नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाले परिणाम रूप दुख को आप कह रहे हैं कौन कह रहा है तो कथम कैसे तो जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे पूर्व में किए गए पाप कर्म का छह सम्भव नहीं होता है यह प्रकरण है वहाँ पर जिसने फल देना आरम्भ किया है ऐसे कर्म का फल नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाले दुख को आप कहते हैं न अप्रसूत फल से जिसने फल देना आरंभ नहीं किया गया है ऐसे कर्म का फल जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है उस कर्म का फल आप नहीं कह रहे हैं या जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है उस कर्म के विषय में आप लग जिसने अप्रसूत फल से ना जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है उस कर्म के विषय में आप कुछ नहीं कहते हैं बस फुल में आइए फुल मिला लेना अत जन्मांतर कर अनारब्ध कार्य से कहा था और पूर्व पक्षी कुछ का कुछ कह रहा है ओम पूर्ण पूर्ण मिनम पूर्णात पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णा पूर्णमृ्यते पूर्णस्या पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम सर